Oh सर्वा भूता तद है पूर्वोक्त ब्रह्म तत्पर से लेना क्योंकि तो सर्वाम जो होता है पूर्व का परामर्श होता है पूर्व में जिसका चर्चा चल रही थी तत्पर से उसी को लेना उपाच्य ब्रह्म चल रहा है तदह प्रसिद्ध है वो जो ब्रह्म है पूर्वोक्त ब्रह्म तत्परम नाम उसका एक नाम है तत्परम ऐसा नाम है ये नाम विशिष्ट है उसकी उपासना करनी चाहिए तदवन नाम खाली बन नाम है तदवन ऐसा नाम है जैसे किसी का नाम, नाम देवदत्त होता है तो उस परमात्मा का नाम है तदवन तदवन नाम तदवन नाम।, नाम वाला है वो इसलिए तदवनम यदि उपास करो इसलिए उसी नाम के द्वारा उपासना करनी चाहिए तदवनम यदि उपास करते हूँ तदवन नाम के द्वारा ही उसी नाम से उपासना करनी चाहिए ब्रह्म तद्वन है मे बन मन संभक्त धातु है संभजनीय धातु है बनाधत दा, बन धातु माना वो भजन के योग्य है उसकी सेवन करना चाहिए ये आप होता है सात एवं डेरा जो कोई भी होगा कोई विशेष व्यक्ति के बात नहीं है कोई भी हो एकद ब्रह्मा एवं डेरा जो कोई भी हो इस ब्रह्म को ये तृतीयांत है इस ब्रह्म को इस प्रकार जानता है किस प्रकार तद्वन नाम हो इस प्रकार से जानता है तद्वन है वो करके जानता हो उपासते, क्या वेद बने या तो। उपासना करते हैं नाम से ज्ञान प्रगम नहीं है तो वेद का उपासते ऐसा अर्थाता उपासना करता है तो क्या होगा हसिद्ध है एवं सर्वानी भूतानी अभि अभी ले जाके क्रिया के साथ जुड़ना होगा क्योंकि सूत्र है है, है जो होती और गति संज्ञा होती है उनको क्या करना चाहिए धातु के पहले प्रयोग करना चाहिए ऐसा है माने ये तो वेद है वेद में छंदी बहुलम सूत्र है कई भी रख देते हैं अन्वय करते समय हमको अभिसंबान ऐसा होगा सभी प्राणी मात्र उसकी इच्छा रखते हैं उस व्यक्ति की उपासक की इतना बड़ा फल है बताया जाता है किंच और भी बात है दो प्रकार की उपासना की बात तीसरी उपासना बता रहे हैं दो प्रकार की आदिदेविक उपासना आध्यात्मिक उपासना कष्ट कह रहे हैं किंच और भी है तत्माने ब्रह्म तथा तथा प्रकार था ब्रह्म हमारे किला प्रसिद्ध है हा सत्याला सब प्रसिद्ध अर्थ को दिखाने वह ब्रह्म जो है प्रसिद्ध ब्रह्म तदवन नाम उसका नाम तदव ऐसा नाम है केवल वन नाम नहीं है तद ऐसा नाम है ऐसा नाम है तस्य तस्वन तदम यहाँ पर क्या यह करना है ष्ठी समास करना है तस्य बनम तदवन माने मान्य मन इत्यालय नाणिजात प्रत्यगात्मूत वर्णनीय संभनीयम यह तद्वन सत्य का तस्वन तद्वनम ऐसे व्यक्ष करना षी समझाना तस्य बल से प्राणिमात्र का प्राणिमात्र का प्रत्येक स्वरूप है सारे प्राणी के स्वरूप है वह आत्मा है इसलिए तत् होगा प्राणिजात प्रत्यगात्मूत बन नियम संभनियम भजन के लोग योग्य है सेवन के लोग योग्य है आत्मा अपने आप को कौन छोड़ना चाहता है सब व्यक्ति तो अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं दूसरे को त्याग तो अपने आप को नहीं शरीर को भी त्याग देता है किसी परिस्थिति आने पर कि अपने शांति के लिए जाता है यह स्थिति आ जाती है आत्माए किसके लिए शांति के लिए तो आत्मा ऐसी चीज है त्मा भारे दृष्टि स्वरूप प्रिय होता है उस स्वरूप तो तो के कारण ये जो पिंड है ये भी प्रिय हो रहा है उसके ताला तार के कारण शीशा में देखने वाला भी कुरूप व्यक्ति भी अपने को कुरूप थोड़ी मानता है अच्छा मानता है अपना स्वरूप स्वरूप है ते समा दिखाया, तो तस्य समाधि तस्थी शाम तस्कात प्रत्यत्म हो संपूर्ण तत्व प्राणीवर्गल तत्व सारी प्राणिवर्गों का भजनीय है सेव है अत उद्रम का नम तम नाम प्रख्यात प्रख्यात नाम है प्रख्यात ब्रह्म तर्वण इसलिए प्रख्यात है तो ब्रह्म के लिए तदवन नाम करें तो प्राणी मात्र के द्वारा सेवनीय है सभी अपना स्वरूप को कोई त्याग नहीं मानते हैं इसलिए वो प्राणी मात्र के द्वारा सेवनीय होने से प्रख्यात हैद्वन नाम से प्रसिद्ध है ब्रह्म यहां तदवन अन गुणाभिधान में उपासित चिंतन इसलिए उसी नाम से ही गुण का अभिधान कठन तदवन उनका गुण है वही गुण नाम से ही तस्मात तदम अनेक गुणाभिधान है ना इसी गुण के अभिधान और गुण के कथन के द्वारा अभिधान मानी कथन क्योंकि की पूर्वोधा करो क्य थे अभिपूर्वस्थ भाषण है जब अभिपूर्वक धाधात्व आएगा तो बोलने अर्थक हो जाता है और की भी पूर्वक तो होता करने अर्थ होता है की धा करो क्यों अभिपूर्वस्थ भाषण संपूर्व बेलने जाति संघी आदि बोलते हैं संपूर्वक धाधातु से बनना है बेलत अर्थ होगा पूर्व स्थापना हो होगा निपूर्वक स्थापना होता निपूर्वक धाधातु होगा तो किसी रक्षण अर्थ में होगा स्थापित अर्थ में होगा ऐसा जागरण का नियम थी। है ये विपूर्व उद्धार करोड़ अभिपूर्वस्थ भाषा है अभिपूर्वक यहाँ गुणा विधान है न अभिपूर्वक धाधातु है तो गुण के तसन के द्वारा यह है कहा तस्मात ता तद्वन अने गुणाभिधान गुण है तद्वन नाम ना तो का, का। तो गुण के अभिधान कथन के द्वारा उपासित उपासना चाहिए उपासित चिंतन ऐसा कहा एक नंबर टिप्पणी है तदगुणाभिधान तदवनत्व गुण बोधक नाम ये जो गुण है तदवन ऐसा तद्वनत्व जो गुण है इसके बोधन करने वाला जो नाम है क्या नाम है तदवन यह नाम है तदवरत्व गुण तो का कथन करने वाला नाम हो जाएगा तदवन इसके द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए मैं चिंतन करना चाहिए उपासना करना चिंतन है ये काम। अने नामना उपास सत्य फल आ है इस नाम से अगर कोई उपासना करता हो अपने स्वरूप में चिंतन करना है यदि करता हो तो उसका फल क्या है सारे प्राणी उससे कुछ चाहते हैं ये कहते हैं अनना उपाध्याल इस नाम से उपासना करने वाले व्यक्ति का फल कहते बोलती है सहता जो कोई भी हो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है जाति विशेष आदि का कोई भेदभाव नहीं कोई भी हो स यह कहते कोई भी ये तत्त यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्तम गुण वेद इस प्रकार से कथित जो ब्रह्म है तदव नाम से कथित ब्रह्म का इस प्रकार से जो गुण क्या है तदवलत्व गुण के कथन के द्वारा ये जो जानता है उपासते उपासना करता है चिंतन करता है आगे अभी को ले सम्मान में दोबारा जैसा है भूतानी कहा अभी हरिण तृतीय टोषय सूत्र है उसकी चर्चा कर देते इसे एन आदेश कर दिया अभी हाँ। एवं माने उपासकम सर्वाणी भूतानि अभिसम्मानी सारे प्राणी मात्र उसको चाहते हैं माने प्रार्थन उसकी प्रार्थना करते हैं उनकी पूजनीय होता है लोक में ख्याति प्राप्त हो जाता है सारे भूत केवल मनुष्य मात्र नहीं सारे प्राणी उसको प्रार्थना करते हैं उसकी सर्वाणी भूता करते प्रार्थनते यथा ब्रह्म जैसे ब्रह्म शक्ति प्रार्थना प्रार्थनीय है अपना स्वरूप है छवि चाहते हैं कि इस प्रकार उस व्यक्ति को भी सब चाहते हैं ऐसे उपासको ये बताया ठीक है सगुण ब्रह्म उपासना ऐश्वर्य फल उत्तम सगुण ब्रह्म की उपासना का फल क्या ऐश्वर्य लोग के ऐश्वर्य अभी भी बताया जो सगुण ब्रह्म की उपासना से ऐश्वर्य क्या तो ब्रह्मलोक लोग ऐश्वर्य है अभी यह भी कहा संपूर्ण भूपमात्र उसकी प्रार्थना बदश्वर्य है ऐश्वर्य फलकम उत्तम ऐश्वर्य फलम यदासनम ऐश्वर्य फल तीर उत्तम अधिकारी परम रहस्यम पृछती इसमें जो ऐश्वर्य नहीं चाहिए जिसको अभी अभी तो लौकिक लो, ख्याति के लिए उपासना का फल क्या थे लौकिक ख्याति तो तद्वन नाम से उपासना करेगा तो सारे प्राणी उसकी प्रार्थना करेंगे मानिए लौकिक ख्याति हो तब कहते हैं कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना ऐश्वर्य फल है चाहिए यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक चाहे इसलोक इस लौकिक फल, इस फल हो चाहे पारलौकिक फल हो चाहे तो क्या ऐश्वर्य मिलना है तो ऐश्वर्य फल, तो फल बता दिया तस्वीर अब जिसको लौकिक फल नहीं चाहिए ऐश्वर्य में विरक्त है ऐश्वर्य विरक्त उत्तमाधिकारी जो उत्तम अधिकारी वेदांत का होगा उसको संसार के भोग से कोई लेन नहीं होता बमनाहारात सर्वे तस्य अधिकार संन्यास है अधिमानधिकारी सन्यास सन्यास ऐसा होता है वास्तव्य सन्यास होता है उल्टी की हुए आहार के समान आप चार दिन के भूखे भी हों जब उल्टी होगी तो दोबारा उसको छुएंगे भूखे हैं तो किंतु उसको लेंगे आप बवनाहारवत उल्टी के समान यश येस यस भारतीय सर्वेश्वोके शाह पुत्री इसी में समावेश किया है जितने इच्छाएं हैं त्याग दिया तो त्याग दिया संन्यास के समय में सब मैंने त्याग दिया बोलता है ऐसी स्थिति में हो तो संन्यास का अधिकार उसका है देहाभिमान देहाभिमान जिसका दलित हो चुका है उसका ऐसा काम होता है तो कभी ने ऐश्वर्य फल में बिरटता है उपासना ऐश्वर्य फल के लिए उपासना करना नहीं चाहता वो फल में है महाराज कहा उपासना की चर्चा वाली आप उपनिषद की कहानी कीजिए ना ऐसा बोलने लगता है उसको लोक से कोई पता नहीं लौकिक फल बता नहीं लौकिक फल उसको चाहिए नहीं तो बदम अधिकारी मंद अधिकारी के लिए था जब उत्तम अधिकारी पूछता है कहते हैं भाष्य एवं अनुशिष्ठ अनुशिष्ट शिष्य आचार्य उपवाच्य इस प्रकार से अनुशिष्ट उपदिष्ट जो उपदेश दिया उपासना बताई आज दैविक उपासना आध्यात्मिक उपासना अवता नाम से उपासना ये तीन प्रकार की उपासना जो बताई ऐसा जो शिष्य है आचार्य उपाच्य आचार्य को कहता है शिष्य को कहा शिष्य ने कहा आचार्य कहा गुरु आप कहा चले गए प्रसंग बदल करके ज्ञान की बात करनी चाहिए उत्तम अधिकारी को क्यों तो उपासना का फल नहीं चाहिए तो उपासना आदि प्रकरण सुनने के क्या मतलब उसको उत्तम अधिकारी है इसलिए गुरु को कह रहा है क्या करता है मंत्र है? ये तो भाग्यभाष्य होगा इसका सुन है। तस्वीर अध्यात्म उपासना गुरो विधि है गुरु जो अध्यात्म उपासना बताई गई थी आ, उसके लिए गुण का विधान कर दिया जाता है उस अध्यात्म उपासना में ही तद्वरमी उपासना करते हैं, पहले आदिदेव उपासना और अध्यात्म उपासना दो उपासनाएं थी तो उसमें जो अध्यात्म उपासना है उसमें एक गुण का आरोप करके उपासना करना चाहिए तद्वान ऐसा गुण का विधान करके उपासना करना चाहिए कहा अध्यात्म उपासना गुणों में भी उस ब्रह्म के अध्यात्म उपासना में गुण का विधान किया जाता है तद तद तद का होता है यहाँ ये वो ब्रह्मा प्रसिद्ध ब्रह्मा जो उपास रूप में चल रहा है जो ब्रह्मा तदवन तत्पन में क्या करना चाहता है यहाँ पर कर्मधारे समाज करना चाहता है वहां जो तो सष्टी तत्पुरुष किया था पदभाष्य में विभाग के भाषा से दो में से कोई भी समास ब्रह्म है जिसके प्रकरण चल रहा है जिसकी चर्चा हो रही हो ब्रह्मा। वो जो हो है वो ब्रह्म तदवन चाह वो जो तत्पर ब्रह्म हो गया वह और तदवन भी है तदवनमच दोनों तत्परो भजनीयम वो परोक्ष है पद पथ से बोला गया इसलिए परोक्ष है अपरोक्ष नहीं है इसलिए उसको माने संभनियम कहा भजन के है ऐसा बताया तत्कर्मा तस्मात्म बन धातु जो है ना भजन करने वाला होता है बन धातु जो होता है भजन करने वाला होता है ये कहना चाहते हैं बन धातु तो संभ से, से दी माने भजन जो होता है बनम क्यों वन संभन धातु व्याकरण है वन धातु किस अर्थ है सम भजनार्थन है भजन सेवा सेवा करना है मान भगवान के भजन जो करते हैं वो सेवा दूसरी प्रकार के है तो लौकिक सेवा दूसरी प्रकार की है है तो भजन सेवा है धातु है सेवा भगवान की सेवा ऐसा नहीं है दूसरी प्रकार से है बन संभ धातु संभनाथ तो संभन अर्थ है जिस धातु का संभ भजन जैसा धातु का अर्थ होता है संभव प्रकार का भजन होता है ऐसे धातु का रूप है बन विधि बन धातु से लूट प्रत्यय करके बनन बनाया हुआ है अर्थ प्रत्यय करके बन बनाया हुआ है तब प्रसिद्धम बालन नगरी है प्रसिद्ध वन को नहीं लगा बंशव जंगल को लेने लग जाए ऐसा नहीं लगा यहाँ बंशवर कैसा मजलिया प्रसिद्धम बालन नगरी पार की टिप्पणी है यहाँ प्रसिद्धम बालन आर जो प्रसिद्ध वन जंगल है वो नहीं यहाँ ग्रहण नहीं है जंगल है उसको जंगल मान करके उपासना करे तो ऐसा नहीं है भाष्य में तो भी एक योगी टिप्पणी थी, थी अध्यात्म उपासना गुणो विधि रखी थी अध्यात्म उपासना में गुण का विधान है अध्यात्म उपासना पूर्व मंत्र में हो है और यहाँ गुण का विधान करते तो हैं तथा तथा पूर्वोक्त उपासना स्वरूप ब्रह्म शब्द पूर्वम तदवरम शब्द उदय कहते हैं पूर्व में जो ब्रह्म शब्द था पूर्व मंत्र में उसके पहले इसको रखना पड़ेगा तदवरम उपासन तद्यम ऐसा करना पड़ेगा इसको पूर्व मंत्र के साथ ही संबंध रखना होगा के उपासना केवल गुण का विधान करना है और तो पुरुष नहीं उपासना वही वही ब्रह्म की उपासना है तो अध्यात्म ब्रह्म की उपासना है केवल यह गुण का विधान करना है ये अच्छा। दो नंबर तद्वर पद कर्मधारा में सूचे थी तद्वर पद में तुम्हारे ष्टी समाज किया था पदमाश्य में और यहाँ पर कर्मधारूचित करते हैं क्या किया तत्व तदवन एक तत् तद और तद्वन मिल करके तर्वन का कर समाज अच्छा अच्छा समाचा बदमा तद नाम है क्योंकि बंद आकू होता है वही करवाला क्या क्या भजन करने वाला माने से तर्वन नाम पड़ गया ब्रह्म का ये था ब्रह्मो ग्री गुण को लेकर के नाम है ये ग्रहण नाम है मुख्य नाम नहीं है गुण को लेकर क्या गुण था बन संभनी धातु है सब भजनी संभजनी गुण देकर कहा ब्रह्मो नाम इदम नाम गौणम ब्रह्म का ये जो नाम दिया तदव में आप नाम है गौणम मन किया है टीका देखिए अवयव शक्ति लभ्यम न रूढ़ समुदाय सत्या क्या गौण शब्द का था तद तो और बन दोनों को मिला करके आया था यह आप कह लेना नदी तदवन को बिलाकर के लेने वाला अर्थ नहीं है अवैध शक्ति तत्को भी अर्थ लिया वन का भी अर्थ लिया तो तद्वन कहा ऐसा अर्थ लेना नदी तदवन को बिलाकर के एक अर्थ लेना ऐसा नहीं है ये कहा अवयव शक्ति लगता है जितने शब्द आए हैं उनको एक एक अवैध माना हुआ है उसके द्वारा मिलने वाला है ये नाम ऐसा नाम है तदव नाम न रूढ़िया रूढ़ी से नहीं लेना क्या यौगिक शब्द है यह न रूढ़ नहीं लेना ले यदि योग की अपेक्षा ऋढ़ प्रवान होना है क्योंकि यहाँ पर वो अपेक्षा नहीं है अपेक्षा नहीं कर समुदाय सत्य समुदाय सत्य से आप लेना है छे सब की टिप्पणी योगा बलियसी मानसिक रीत्या न रूढ़ इत्यादि क्यों कहा कहते तो हैं योगा गुढ़ी बलिये परिभाषा नियम है योग की अपेक्षा रूढ़ प्रवान तो रूढ़ होना चाहिए परवान कहते नहीं है नहीं लेना ये मन में रख करके गौण पद का अर्थ किया गौण पद का अर्थ किया अवयव शक्ति लभ्यम पूर्ण किया कितना लिखना पड़ा थी क्या को अवय शक्ति को तरह प्राप्त अर्थ लेना है सब समुदाय सत्य न तो समुदाय शक्ति बोला था ना नुड्या समुदाय शक्ति का उसका करते हैं न समुदाय सत्या लभ्यम ये समुदाय शक्ति से प्राप्त नहीं सरवण नाम नहीं का है ऐसा लभ्यम को वहां यहां भी ला करके जोड़ देना चीका बने पहले तो लब्ज़म है अभय शक्ति लब्ज़म समुदाय सत्य लब्ज़म नहीं है लब्ज़म को ला के जोड़ना ही होता तो है वाचकम तदर्थ तो तद्वर्ण में तत्पर्ण अर्थात वाचक है एक न शक्ति लभ्य से भाक्यत्व नियमान वाचक से अर्थ लभ्य के वास्तव वो कह हैं शक्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है भाग्य होता।, होता है कैसे घटा करके जो अर्थ ज्ञान हो एक का ज्ञान होगा उसका वो बाच्चे होता है वो। ये जो कहा शक्ति से जो अर्थ आता है वो बाच्य होता है क्या खंडित हो जाता है इसको ये ये ना या था बोलना चाहता है नहीं है एक नाचक होने से शक्ति लब्ध से बाच्य तो नियम शक्ति लव्य जो होता है वाच्य नियमों तो में से वाचक से लभ्य राशन वाचक बोलना संभव नहीं यह अपाषित तो हो गया क्योंकि यहाँ पर वाचक ही हो तो ब्रह्म का भाच्य तुम सब एक काम है देखिए ब्रह्म गौण में गम नाम ब्रह्मा का यह नाम गौण नाम है तदव नाम तस्मात अनेक गुण है ना तदन एक गुण के द्वारा उसको तदवन नाम के द्वारा उपासना करनी चाहिए अध्यात्म उपासना में एका तीन की टिप्पणी अनेर गुणेना परोक्षत्व सदी सम भजने तो परोक्ष होता, तो होता है और पम का होता है सम होता है मिलकर करके हो गया परोक्षत्व सदी सम भजनीय रूपेण परोक्ष होता हुआ सेवन के योग्य है इस रूप से ही उसकी उपासना करनी चाहिए यह होता है सो एवं यशोक् गुणेना के बर्म नाम अभिधेय ब्रह्म भेद उपास कोई भी हो यहाँ कोई छोटे बड़े व्यक्ति की कोई तो मतलब है जो भी ऐसा उपासना करता हो तद्वन नाम के द्वारा उपासना करता हो उस उपासनाथ नम्ह जी तो क्या होगा यथोक्तम जैसा कहा हुआ है यथोक्तम माने एवं यथोक् न जैसे गुण बताया तद्वन नाम परोक्ष होता हुआ सम है ऐसे गुण के द्वारा ना म ना के द्वारा कल ना नाम के द्वारा हम जो अभिधेय स्नाम के नाम को होगा अभिधेय क्या होगा ब्रह्म होगा अभिधेयम धर्म उपासना जाने में तात्पर्य है ज्ञान में नहीं क्यों उपासना करता है तस्वीर यह तो फल उच्च है उस साधन का यह फल बताया जाता है क्या है सभी प्राणी उससे प्रार्थना करते हैं कितना बड़ा हो जाता है ख्याति प्राप्त हो जाता है लौकिक ख्याति है सर्वाणी भूता नहीं एवं उपासकम एवं उपासकम सारे प्राणी मात्र इस उपासक को अभिसमान सी लोके इस लोक में सभी उसको चाहते हैं अभिसम भजनते सेवंते इत्यर्थः माने उसके सेवन करते ये आता है प्रकार को हल कर देना चाहिए ये अर्थ नहीं है एक अर्थ है यथा गुणोपासना भी फल जैसे जैसे गुण की उपासना करते हैं उसे फल मिलता है उस परमात्मा को जिस गुण को लेकर के उपासना करेंगे उसी युद्ध के फल मिलेगा यहां भी ऐसे होता है ये प्रबंधन प्रजापे हम भगवान कहते हैं मैं एक ही हूँ क्योंकि किसी को दंड भी देता हूं और किसी को पुरस्कृत करता हूँ शत्रु रूप से आएगा दूसरा देता हूँ मित्र रूप से आएगा दूसरा देता हूं हम लौकिक व्यवहार में ऐसे करते हैं एक ही व्यक्ति के साथ में कोई शत्रु व्यवहार कर रहा कोई मित्र व्यवहार कर रहा है ये यथा ऐसा उपासक है जैसे मिश्र उपासना करेगा उसे फल मिलेगा लोग में भी ऐसे ही है तब यथा ऐसा उपासक है इत्यादि उदगलो पंचायत लागृ दिया टिप्पणी में कहते हैं है ना तब यथा ऐसा उपासक इत्यादि श्रुतभा पंचायत उस परमात्मा की जिस प्रकार से वो मैंने उपासना करता है उसी प्रकार से फल मिलता है परमात्मा का ये नहीं लोक में भी ऐसा ही है हाँ। आपके सामने कोई डंडा लेके आएगा तो आप भी डंडा उठाएंगे उठा और आपके सामने हाथ जोड़ के आएगा तो आप भी हाथ जोड़ेंगे। तो यही व्यवहार होता है लोक में भी होता है ये स्थिति है ये बता आगे तो यहां अवतरण किया था ये सातवें मंत्र के लिए अवतरण था आचार्य एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य होता इस प्रकार से जो उपासना से उब, उपासना का उपदेश किया हुआ शिष्य है गुरु रूप से शुद्ध उपदेश कर रहे थे उपासना को तो उपदेश कर रहे रही थीं तो शिष्य विरक्त निकला उपासना का फल नहीं चाहता उपासना जो किया जाता है तो उसको फल के लिए वो तो अंधकरण शुद्ध करके बैठा हुआ है तो लोग के भोगन से विरक्ति है फल मिलना मैंने लौकिक फल मिलना है लौकिक फल चाहिए था उसको स्थिति का है उत्तम अधिकारी है तो वो पुस्ता है क्या पूछता है गुरु जी उपनिषदम ऐसा ब्रु है ऐसा गुरुजी उपनिषद बताइए ना एक मंत्र है उपनिषदम भो ब्रू हीषदनिषदम भो ब्रू ही ते उपनिषद उपनिषदम अभ्रूम शिष्य कहता है महाराज कहाँ पर लोग लौकिक फल में ला करके चर्चा करने लगे आप उपनिषदम भवि उपनिषद कहिए ना राज्य बताइए मुख्य बात बताइए तो उपनिषद गृही उपनिषद के कथन कीजिए माने ज्ञान की चर्चा कीजिए आप तो ये एक ऐसा कहने पर गुरु जी के मुख से कहा उपता आते हैं उपनिषद उपनिषद के कथन कर दिया प्रथम खंड द्वितीय खंड पूरे उपनिषद की चर्चा कर दिया दोनों खंड वही है स्त्रोत्र के स्त्रोत्र वाली उपनिषद गुप्त रहस्य की बात कर दी काम काम समझना आठ का आठ समझना इत्यादि प्रतिबोध अभिनम प्रत्येक बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान होता है जब बता दिया है यदि मन जैसे यदि इत्यादि बहुत अगर मैं जानता कुछ क्या बोलता है कभी नहीं जानता, हूं, जानता है। नहीं जानता, जानता हूँ तो जानता है ऐसी बताई थी उपनिषद की चर्चा कर दी गुरुजी ने कहा आगे कहते हैं ब्राह्मीण का आवत है उपनिषद अभ्रुमा ये भी बोलते हैं कि हमने तो ब्रह्म को संबंध रखने वाले उपनिषद को कथन किया है अब्रूप लगा किया ब्रह्म को, को संबंध रखने के लिए किया तो यहाँ भाष्य की चर्चा ये मंत्र इस पर से लगेगा बाक्य राष्ट्र में क्या आगे कुछ आत्मा ज्ञान के लिए ज्ञान से पूर्व साधना तो तुम्हें कहेंगे ऐसा ही आने का आगे अगला मंत्र आएगा तसे की प्रतिष्ठा वेदा करवा और ये सत्यम आएगा ऐसा मंत्र आएगा माने उसी ज्ञान के लिए जो आत्मविद्या है उसकी पहले ज्ञान होने के बाद जरूरत नहीं हो ज्ञान होने के पहले स्थिति में सब चाहिए तब चाहिए काम चाहिए कर्म चाहिए उसके प्रतिष्ठा है जिसमें ज्ञान आश्रित तो होगा नहीं तो ज्ञान होगा ही नहीं इसके बिना निष्काम पर के बिना ज्ञान होगा ही नहीं पहले पूर्व करिए अगले मंत्र बताएंगे और सारे वेद भी उसी के लिए वेद पढ़ने के फल के ज्ञान होना है सर्वे सर्वांगाणी से वेद के जो तो छह अंगाएं सबको ले करके वेद पढ़ने का फल भी ज्ञान के लिए है अपना स्वरूप कहीं ज्ञान के है सब सबके सत्य होते हैं आश्रय होते है उसने आश्रय है ज्ञान ये होगा तो ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा और सत्य में ज्ञान टिका हुआ होता है जो सत्यभाषी होगा उसको ज्ञान हो सकता है झूठ बोलने वाले को ज्ञान नहीं है सबकी बात है लौकिक ज्ञान होगा झूठ बोलना भी उस कला है वो भी एक ज्ञान है और नहीं जानता इसका करना वही जानता है वो ज्ञान है किंतु लौकिक ज्ञान है सत्य भाषा में वो उसका आयतन है विवास है माने आश्रय है जहाँ से उसके अभिव्यक्ति होनी ज्ञान की वह है तपदमादि वेदादि वेदादि का अध्ययन आदि सड़ंग वेद का अध्ययन आदि से पैदा होना है और ए, निवास कहाँ है सत्य में निवास है ऐसा अगले मंत्र में कहना है तो यहाँ पर कहते हैं उपनिषद अनुभव ग्री गुरु जी ए, ये उपासना की चर्चा क्यों कर रहे उपनिषद ज्ञान बताइए ना आप उपनिषद अनुभव ग्रूही की ऐसा कहा शिष्य है तो आचार्य के पूर्ष कहा उपता आते उपनिषद उपनिषद कह ही गया प्रथम खंड और द्वितीय दीप्ट कांड सो गए थे तुम क्या उपनिषद कर दिया हमने दूसरे उपनिषद नहीं बताया जो ब्रह्म को संबंध रखने वाले उपनिषद है ज्ञान ब्रह्मविद्यायी उपनिषद है मुख्य उपनिषद अभी आगे पठोपनिषद पढ़ेंगे तो अवतरण भाष्य में उपनिषद बड़े ढंग से करेंगे कहा उपनिषद का तो क्या होता है मुख्य आपके क्या होता है कि पुस्तक है या ये शब्द है उपनिषद खरीदते हैं इसको खरीदते हैं कावे को यही उपनिषद है अथवा इसको देखने पर जो हमें सबक तो स्फूरित होता है वो सब तो उपनिषद है अथवा ब्रह्म ज्ञान उपनिषद है उसकी चर्चा पर्थपनिषद में होने वाली इसलिए अभी नहीं कर रही तो उपनिषद अनुभव पूछिए थी यानी मुख्य ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द माना जाता है मुख्य उपनिषद वही चाहिए उपनिषदनिषद एक तुम्हें बता दी उपनिषद ब्राह्मी बाब हमने दूसरे नहीं बताया ब्रह्म को संबंध रखने वाली उपनिषद को ही कहा ब्राह्मण बाब बाबा ब्राह्मी उपनिषद ही बताया ब्रह्म संबंधी को ब्राह्मी कहा जाता है उस उपनिषद को ही देने को धम उपनिषदन अप्रू मैसे उपनिषद को हमने कहा तुमने दूसरे नहीं बताया गुरु जी के मुख से चर्चा हो ये कहा है। उपनिषद रहस्य उपनिषद सब जाता रहस्य होता है एकांत विचार कर करने वाला होता है वो सबके लिए नहीं माने जो मुख्य साधक हो वो बैठ के चर्चा करने के तो विषय है नहीं तो वेदांत पढ़ने वाला जल्दी नास्तिक हो सकता है अगर वो सुलझा हुआ साधक नहीं होगा तो जल्दी नास्तिक बन सकता है अन्य नास्तिक तो बाद में हो सकते हैं किंतु ये पहले नास्तिक तब तो बसी तुम ही ब्रह्म कहेंगे और तुम सब प्रकार शरीर को लेके चलेगा हाँ मैं ही ब्रह्म हूं नास्तिक को सकता है इसलिए रहस्य रहस्य है गोपनीय तो है, है जब प्रजापति के पास में ये तीन गए थे निकार उपदेश मांगने के लिए दू के, के तरफ से और मानव के तरफ से देवताओं से तरफ से कहते हैं तो क्या उपने तो किया था दौड़ वो भी कई साल के बाद ऐसी वो पन्नी है जितने उनको कुछ करा भी दे देंगे तो उसको महत्व तो समझेगा रखेगा और ऐसे करने लग जाएंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं सुनेगा उड़ा देगा कुछ अच्छा उपनिषद हमारे रहस्यम यह चिंतन जो चिंतनीय है उसको कहते हैं उपनिषद चिंतनीय आत्मा ही है और कोई चिंतनीय नहीं शिष्य को उपनिषद कहा हो ये भगवंत हे गुरुदेव उपनिषद को कहे मतलब चिंतनीय वस्तु उसको बताइए ना ये संसारी पदार्थ में कहां चले गए आप उपासना और फल बताने लगे शिष्य का करना है भगवान हे गुरुदेव गुरू ही कही आप यदि एवं उक्तवती शिष्य इस प्रकार से कहने वाले शिष्य में शिष्य के कहने पर आचार्य शिष्य के इस प्रकार पर पूरी कहा कहते हैं क्या कहते हैं अरे भाई हमें बता दिया तुम्हें अभिहिता तो, मैंने तुम्हें बता दिया है कथन कर दिया है उपनिषद तो, तुम्हारे तुम्हें हमें तुमको हमने उपनिषद का कथन कर दिया तुम्हें बदला दिया है ऐसा कहा ता, प्रश्न है फिर कौन सी है आपने जो बताया उपनिषद क्या है प्रश्न होगा तो उत्तर है ब्राह्मीण पावत उपनिषम अप्रूमा एका अरे वही उपनिषद है जो ब्रह्म को संबंध रखने वाली तुम संसार से विरक्त हो तो ब्रह्म को चाहते हो ठीक तो है ना उसी को संबंध रखने वाली उपनिषद को बताया यही वृद्धि करते हैं ब्राह्मीण माने ब्राह्मण परमात्मा ब्राह्मण है परमात्मा संबंधी है प्रश्न एकदम सूत्र है ना तो ब्रह्म संबंधी होने से इसको ब्राह्मी कहा किसको उपनिषद ब्राह्म बनेगा कि जान लीजिएगा बन जाएगा ब्राह्मी बन जाएगा यही अर्थ है माने ब्रह्मा परमात्मा जो ब्रह्मा परमात्मा है इम तश ब्रह्मण इम ब्राह्मीण ये द्वितीयां ब्राह्मी इससे ताम होगा है यम ये उपनिषदम उपनिषदन ताम परमात्मा विषय द्वारा उपनिषद परमात्मा को विषय करते हैं तो का ब्रह्म ज्ञान है वो परमात्मा को विषय करने वाली है इसलिए अतित प्रथम खंड का विज्ञान और तृतीय का विज्ञान उसको बोलना नहीं तृतीय खंड का विज्ञान नहीं प्रथम खंडी खंड का विज्ञान है वो अतीत विज्ञान से बाप उसी कथ्मी बात ब्राह्मी को ही बताया दूसरा नहीं बताया अत उपनिषद अब्रुम ब्राह्म्य बालका सैन पूजन उपनिषद ब्रह्म संबंधी उपनिषति पता है दूसरे चर्चा की नए गुरुजी का उत्पन्न उक्तामें परमात्द्यापनिषदम अब्रुम जो पूर्व में कथित जो उपनिषद है उसी कामने कहा है दूसरे ने कहा गुरुजी ने कहा यदि अवधारे की उत्तरार्थ हम अवधारण करते अब उपनिषद ज्ञान यहां नहीं है जरूरत नहीं है ऐसे निश्चय कराते हैं अवधारण करते हैं बस इतना ही है जो कुछ बता दिया है यही ज्ञान है उपनिषद यही यह करता आगे कुछ ज्ञान से पूर्वक के लिए विधान करना उत्तर के साथ ये संबंध होगा ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी की आवश्यकता नहीं होगी ज्ञान ये पहले सहकारी साधन की कुछ अपेक्षा होगी ज्ञान को मोक्ष देने के लिए सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं होगी जैसे दीपक जलने के लिए बहुत कुछ साधन की अपेक्षा है दीपक जलने के बाद घट को प्रकाश करना है तो उसके लिए किसी साधन की अपेक्षा रखेगा वो प्रकाश हो गया पूर्ण हो जाता है वैसे आत्मज्ञान अपने अभिव्यक्ति के लिए उपलब्धि के लिए स्वरूप प्राप्ति के लिए तो साधनों की अपेक्षा रखेगा वो साधन आगे बताएंगे दस्यम का क्योंकि तो ज्ञान होने के बाद में वो सावन की आवश्यकता नहीं सपोदा होता था आगे तो की आवश्यकता नहीं होगी तो ध्यान देना चाहिए जो कर्म की जिंदा करते वेदांति कर्म की निंदा करते हैं किस स्थिति में ज्ञान होने के बाद की बात है ज्ञान से पूर्व स्थिति में कर्म की आवश्यकता निष्पांत इत्यादि आधी चर्चा होगी ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है परम रक्ष्यम स्त्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि में उठता हूं का था परम कहा था परग्रहश्रोत्रोतम मन सो मन यारात सौ प्रावसे इत्यादि चक्षु इत्यादि था पर्व से तो माने सुवत्र से उक्त प्रथम खंडल कहत्र इतना उत्तर उत्तरा उत्तरग्रंथेन विद्या प्राप्ति उपाय विधा पुत्र कहरा कह आगे ज्यान प्राप्ति के लिए साधन कुछ बदला है ज्ञान की कथन हो गया मान साध्य की कथन कर दिया साधन की कथन नहीं हुआ है माने उत्तर ग्रंथ है, इसके आगे का जो ग्रंथ है कौन ग्रंथ आएगा कश्य तपोदमा दिया आएगा उसके द्वारा विद्या प्राप्ति उपाय विधानाथम मोक्ष प्राप्ति को उपाय नहीं विद्या प्राप्ति को उपाय माने विद्या प्राप्ति के बाद में कश्य तपोदमा दिख आवश्यकता नहीं होगी पूर्व में रह करके साधन बनेंगे मैंने साथ साथ वाली नहीं ये कहना चाहते हैं उठा विद्या विद्या जो बताई गई निरपेक्ष की अपेक्षा नहीं रहेगी फल देने के लिए आत्मज्ञान यदि मोक्ष के लिए किसी की अपेक्षा नहीं ये अवधारण करते हैं उपता के उपनिषद टिप्पणी एक अविता उपनिषद टीका में कहा भाष्य में कहा इसका आप कहते हैं परम क्षम इत्यादि दो नंबर टिप्पणी में कहा कुछ आगे पीछे वर्ण आगे पीछे हो गया है विद्या प्राप्ति उपाय विधान्थम जहां पर धावन होना चाहे वहां दिया हो गया जहां दिया होना चाहे वहां धा हो गया वर्ण है आगे पीछे हो गया विद्या प्राप्ति उपाय विधान विद्या प्राप्ति के उपाय का विधान करने की इच्छुक है विद्या प्रथम तो हो गया है ज्ञान हो गया तो हो गया ज्ञान कैसे होगा उसके साधन कुछ विधान करना है आगे इसके लिए था इतम अवधारण ही विदाच मान तपय ब्राह्मीण बाबके उपरिषद अब रूपये अवधारण करता है किया तो ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी उपासना उपनिषद बता दिया करके ये अवकार लगा करके अवधारण किया है अवधारण लगाया निश्चय किया कि यही है ऐसा बताया यही जाना चाहते हैं कि युद्ध अनावधारण इस प्रकार से भी निश्चय नहीं कराते बाव शब्द नहीं लगाते ब्राह्मी के ऐसा नहीं लगाते अवधारण नहीं होता तो विधास्यमान तप प्रवृत्ति ने आगे विधान करना जिसको विषय है विधास्यमान है तो हम तपोतम कर्म प्रतिष्ठा है सर्वांगाणी इत्यादि मंत्र आने वाला है तो उनको क्या होगा विद्या सहकारिता या वो भी विद्या के सहकारियां ऐसी शंका हो सकती है। थी अगर एवंकार नहीं लगाते तो बावकार नहीं लगाते तो ये शंका हो सकती थी आगे जो विधान करना है कुछ साधन विधान करेंगे वो मोक्ष प्राप्ति के समय में ज्ञान के सहकारी होंगे ये शंका हो सकती थी विद्या सहकारिता या मोक्ष प्राप्ति उपाय संकेत ऐसी शंका कोई कर सकता था किंतु तो यहां पर एवकार मरागर बोल दिया है शंका नहीं बस ब्राह्मण बावत है उत्तम उपनिषद ऐसा बोल दिया ये बाबन एव माने ब्रह्म को संबंध रखने वाली ही उपनिषद मैंने ब्रह्म विद्या को बता दिया था देवकान निश्चय कराते हैं कहा तीन की टिप्पणी निरपेक्षा मैंने उपनिषद जो ब्रह्म विद्या है वो किसी की अपेक्षा नहीं रखेगा मोक्ष देने के लिए जैसे प्रकाश पैदा होने पर घट को प्रकाश करने के लिए तेल तेलवादी की अपेक्षा नहीं रखेगा हाँ अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए तेलवादी आदि की अपेक्षा रखेगा अपने स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद तेल वर्ती आदि की आवश्यकता नहीं उसको घट प्रकाश करने ठीक इस प्रकार विद्या भी तब आदि की अपेक्षा है विद्या को अपने स्वरूप प्राप्ति ज्ञान होने के लिए जरूरत है ज्ञान होने के बाद आवश्यकता नहीं ये बोलने के लिए यहां अवधारण कर दिया है ये कह रहे हैं तप प्रवृत्ति नाम अच्छा एक थम अवधारण ये लोग लगाए बिना ऐसे ऐसे रहते थे तो क्या होता कि विराष्ट नाम तप प्रवृत्ति नाम आगे विधान होने जिनका अगले मंत्र में विधान होगा तपादि का विद्या सहकारी ज्ञान के सहकारी की संख्या हो जाती थी ये भी साक्षात रहेंगे मैं समुचे वाली आ जाता तपादी भी करते रहे ज्ञान आदि करते रहे भर के प्रत्यादी आज खड़े होते हम यही तो बोलते हैं ज्ञान दर्व संचय आदि के अवसर भी मिल जाता एक यदि अवधारण नहीं करते तो कहा सहकार्य मोक्ष प्रति उपाय संकेत शो कर सकता अब श्री गुंजाइश ने जो बाबा यहा है अवधारण कर दिया ये है कहा निरपेक्ष मोक्ष प्रति सहकारी साधना पर अनिपेक्षा मोक्ष के प्रति ज्ञान को किसी सहकारी साधन की आवश्यकता नहीं है अपने उत्पत्ति के लिए सहकारी मान ये आवश्यकता है पपा ही अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए जरूरत है ज्ञान को तो स्वरूप प्राप्ति होने पर मोक्ष देने के लिए इनकी आवश्यकता है। तपा सहकारी नहीं था माने कम से तो सहकारी बन सकते हैं समुच्चय है नहीं हो सकता ज्ञान के बाद भी तपा भी हो संभव अच्छा ठीक है अवधारा तत्व प्रतिपदस्थ तुर्त रुखे न सूद अवधार किया बाहन एवं ब्राह्मण बाबदेव उपनिष्तम उपतम इत्यादि जो कहा था तो इसी को ही जो प्रतिवचन है उसका शंका के माध्यम से स्पष्टीकरण करते हैं या शंका उठाते हैं इस हिस्से का क्या अभिप्राय होगा जब कितने छूल लिया फिर बोल रहा है कि में बहुत तुझी कहां गया तो नहीं सुना था ये शंका कोई कर सकते हैं क्या क्या है इसका अभिप्राय क्या है यही बताना चाहते हैं भाष्य ने कहा परमात्मा विषय उपनिशन क्रुत होता है प्रथम खंड तृतीय खंड में परमात्मा को विषय करने वाली उपनिषद ने ज्ञान को सुना है ज्ञान और क्या सुना उसने परमात्मा विषयाम परमात्मा को विषय करने वाली परमात्मा विषय उपनिषद जिस उपनिषद का विषय परमात्मा है उपनिषद ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान है वो परमात्मा विषयाम उपनिषदन श्रुतवता शिष्य से जो शिष्य उसका उपनिषदन वो गुहरी फिर बोल रहा है गुरु जी आप ऊपर से तो बताइए पूछने वाले का शिष्य शिष्य शिष्य का अभिप्राय क्या होगा ज्ञान कांड है फिर ज्ञान को कथन करो करके बोलने का अभिप्राय क्या होगा कोई व्यक्ति ऐसी बात चर्चा उठाता है अभिप्राय कोई व्यक्ति बोल रहा है यदि ताबत श्रोत से अर्थ से यदि सुना हुआ अर्थ नहीं फिर प्रश्न किया हो उपनिषद सुन लिया हो जान जानला जाना फिर प्रश्न कर रहा हो तो पृष्ठ पेशा जमान होगा आटे को पीसने से क्या बनेगा गेहूँ को पीछेगा तो आटा बनेगा और आटा को पीसने से कोई फल ऐसा होगा यदि काव श्रोत अर्थ प्रश्न करता है यदि सुना हुआ विषय को प्रश्न किया है उसने उपनिषदन को सुना था उपनिषद को तो जानता था फिर प्रश्न करता हो उस स्थिति में तो तथा पृष्ठ पेशा था पृष्ठ आटा आटा को पिछले समान मिल जाएगा को पिछले से तो फल मिला तो तो, तो और प्र, जब जान लिया है ज्ञान तो फिर प्रश्न क्यों ऊपर से समझ लिया तो भोग पीढ़ी क्यों क्या प्रश्न अनर्थ का श्या अनर्थक होगा अर्थ सावशेष होती गुरु जी ने कोई छोड़ दिया हो अवशेष बाकी हो तो अवधारण नहीं करना चाहिए अवरारण लगा दिया क्या लगा दिया इसका मतलब अवशेष भी नहीं है क्या बता दिया कुछ रहता नहीं है निरवशेष का था हो तो प्रश्न नहीं बनता और सर्वशेष का था हो तो अवधारण नहीं बनता एक शंका जग श की जगह है है उप के उक्त है कोई बाकी है उसके अंग अंगी है पूरा नहीं किया ऐसा हो तो तब तब फलवचन उपसारो फिर उसके फल को तो कथन के द्वारा उपसंगार नहीं करना चाहिए प्रत्याश पांच लोका अमृता भवन क्या ये नहीं होना चाहिए कि श्रोत्र से स्रोत्र मनसोम यद बाचो बातों सऊप्राण से प्राण चक्षुसा चक्षु अतिमुच्ची प्रत्याश् अमृता लोग फल प्रसंग द्वारा उसका उपसंगार नहीं करेंगे उपसंगार ही किया है नही होना चाहिए इसलिए तस्मा उक्त उपनिषद शेष है विषयों की प्रश्न होना पड़ेगा उपनिषद के विषय विषय जो प्रश्न है तो शेष है ऐसा प्रश्न भी हो नहीं सकता अनुपन्ना एवं अवश्य गुरु जी ने तो तो तो अवशेष कहा हो तो और राह नहीं, हो, तो नहीं होना चाहिए और निर्वशेष पूरा कर दिया हो तो फल का कथन नहीं होना चाहिए ऐसा शंका उठाइए शिष्य का क्या अभिप्राय होगा तो सिद्धांत गुरु से पूछते हैं फिर क्या होना चाहिए आप सिद्धांत पूछते हैं स्तरीय अभिपाय प्राश्ट। है प्रश्न ये प्रश्न जो शिष्य पूछ रहा है उसका क्या अधिकार हो सकता है दोनों नहीं घप्र हो तो और फिर अधिक्राय किया है उसका यदि उच्च अब इसी में संकल्प उत्तर देता है कि क्यों पूर्वोत्तर सच सहकारी साधना का अपेक्षा अर्थात निरपेक्षा एवं सा अपेक्षित विषय अभित्र गुरु अथ अरे यही होना चाहिए पूर्वोक्त उपनिषद श्रेष्ठ पूर्व जो उपनिषद कहा उसके अंग रूप से तत्साह उसके कोई सहकारी साधन की अपेक्षा होगी ज्ञान के लिए यही होगा अथ निरपेक्ष तो अगर निरपेक्ष है तो सापेक्ष सापेक्ष है तो अपेक्षित विषयम विषय कहा निरपेक्ष है तो सहकारी छात्रों को बताइए और असापेक्ष है तो बताइए निरपेक्ष है तो अवधारण कीजिए जैसे तृपला कृष्ण ने प्रश्नोपरिशन लगा नास्तिक परम अतः परम नास्तिक एक आगे कोई नहीं जानता है बस यही जो कुछ है यही है ऐसा बता दिया जो ट्यूशियों को जो उपदेश करते हैं प्रश्न परिसर में तो ऐसे यहाँ से आगे कोई नहीं है कर जाए जाए करते जैसे अवधारण कहते हैं अवधारण करना चाहिए यही ये अवधारण ये कहा नाथक परम अस्थित कर प्रश्न परिजय का वाक्य है तिर का वाक्य है नाथक इससे कोई उपदेश है ही नहीं यही है उपदेश जो कुछ है कहते हैं यहाँ भी ऐसे बोल देना चाहिए ये कहा ये कहने पर सिद्धांत बोलेंगे और एक और दो दोनों किनता है एक में कहा किम इत्यादि यही श्रोत्र स्रोत्र इत्याद्याद्यादिवारल दिन फल देने में। मोक्ष उसका फल है में साम्य आधारक स्वांगम आनंदम प्रतिभा अपने में सामर्थ्य का आधार करने वाला कोई तो वा, अपना अंग हो अथवा आनंद हो जैसे दर्शक दर्शन पूर्णमास के अंग होते हैं प्रयाज आदि और आनंद होते हैं दर्शन पूर्णमास एक दूसरे का आनंद है फिर भी मिल करके काम करते हैं वो केवल पूर्णमास से फल नहीं मिलेगा केवल दर्श से भी फल नहीं मिलेगा दोनों मिल करके एक ही फल देते हैं स्वर्ग फल देते हैं आनंद होते हुए भी समुचय होता है और अंग होकर के अम्रिया प्रयाग आदि का समुचय होता है तो ये यहाँ किसी शंका हो सकती है ये स्रोत्र से श्रोत इत्यादि यहाँ उम्रिया इत्या। फलोपदार में अपने फल देने में स्वश्याम अपने में सामर्थ्य आधार अपने में सामर्थ्य को देने वाला कोई अंग किम स्वांगम अंग हो अपना अंग हो जैसे अनुयाग प्रयाग अंग होते हैं दर्शनवास के लिए अथवा अनंग हो दर्शन के लिए पूर्णवास अंग नहीं है और पूर्णवास के लिए दर्श भी अंग नहीं है फिर भी दोनों मिलकर के फल देते हैं स्वास्थ्य होकर के फल देते हैं इसी प्रकार का फल सहकारी मात्र किम स्व अन्य अपेक्षित किम क्या फल की उत्पत्ति करने में ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है उसके उत्पादन में सहकारी मात्र कोई अपने से भिन्न की अपेक्षा रखता है क्या ये प्रश्न है अच्छा दो नंबर भी है अपेक्षित विषयान उपनिषद अपेक्षितम विषय अपेक्षित विषय जिसका उपनिषदा ताम उस विद्याम उसको बता लिया अपेक्षित प्रतिपादक ग्रंथम उसके अपेक्षित विद्या के लिए जो अपने क्या बाकी है ये कहा जाता है ना नहीं है। ठीक पूर्वोक्त उपनिषद शेषता या अन्य अपेक्षित है सिद्धांतिक प्रश्न करना चाहते क्या पूर्वोत्तर तो उपयोग शेष रूप से अन्न की अपेक्षा रखना है अथवा शेष सत्य फल उपकारी अंगम विवक्षित स्थित्थ। शेष सत्य के द्वारा क्या लेना है यहाँ फल के उपकारी जो अंग होता है दस दस पर्णमास याद से स्वर्ग मिलेगा किंतु तो उपकारी कौन हो रहा अनुयाद प्रयाग अंग होता है उसका फल सनिरोम है फल प्रणाली दस उपर्णमास का और फल बिना है कौन अनुयाग प्रयाग तो उसका हो जाता ठीक इस तरह शेष शब्द शेष शब्द से क्या लेना फलोपकारी अंगम विवक्ष में उपकार करने वाला का अंगित है और सहकारी शब्द से क्या लेना तो कहा सहकारी शब्द अनुपसर्जन अपनी समुचय विवक्षित जैसे दर्शन प्रभाव या उपसर्ग नहीं है दोनों समुचय हो जाता है फिर भी उपकारी होते हैं दूसरे जाते ये विवक्षित है दोनों में से फल शब्द से लेना है ये अंध शब्द से फल में उपकार करने वाले और शेष शब्द से सहकारी लेना।, लेना।, लेना है सहकारी शब्दी शब्द से उपसर्ग न होने पर भी समुच्चय के योग्य को लेना है यही आपको लेना है कहा कि चार नंबर पूर्व में यथा दर्शादे प्रयाज आदि जैसे फल के उपकार करने वाले होते दर्शाने दर्शादी के लिए इस तरह यदा गया परस्पर ये अंग तो नहीं है ये फिर भी एक दूसरे के लिए पोषक होते हैं ये एकमात्र एक एक तरह से स्वर्ग नहीं वाला दोनों मिलकर स्वर्ग देते हैं ऐसा एवं शिष्य अभिप्राय समाधान इस प्रकार से शिष्य का अभिप्राय है तो कुछ अवशेष है बाकी है तो कुछ कहो और नहीं है तो जैसे त्रिपुला ने कहा माता परमर्शी वैसे आप भी ऐसा बोलो इसका आगे उपदेश नहीं बोलो आगे ना तो ये बोला यहाँ से आगे उपदेश नहीं ऐसा भी नहीं बोला और ना तो अंग कुछ विशेष बताया इसलिए उपसुंच की शिष्य का प्रश्न हो सकता है एवं शिष्य अभिप्राय उपरण इस प्रकार से शिष्य के अभिप्राय के दौरान कर दिया सामाधान समाधान देते आगे ये बोलना चाहते क्या एक उपन इत्यादि सिद्ध हो जाता है आचार्य से अवधारण आचार्य का जो अवधारण वचन है ब्राह्मण बाबा ये उत्तम उपनिषद इति ऐसा कहा ये है यहां ये आचार्य का जो वचन है ये तो तो शब्द है बाब शब्द है उत्तरते उपनिषदार ननु नवधारण विधम ये उत्ताते उपनते अवधारण नहीं है शंका है ननु न अवधारण नि वक्तव्य अन्य बोलना पड़ेगा कुछ सब कहते क्या बोलना होगा तो तस् तपोधम इत्यादि बाकी है अभी कहा अवधारण करोगे गुरु जी अवधारण कर सकते आगे बाकी है उस परिषद के लिए ये शिष्य की ओर से शंका है प्रश्न है नवधारण निगम ये बाकी अवधारण नहीं है उत्तर के प्रतिषद कहा अवधारण नहीं हुआ है ये तो जैसे कि अन्य वक्तव्यम अन्न कुछ कहना है तो बाकी है इत्या क्या है तो तस्वीर तपोधम इत्यादि बाकी है अभी शंका तो आ गई तो उत्तर देते हैं सत्यम ठीक है बाकी कथन करना बाकी है कैसे तपोधा देरा सर्वात करना बाकी है ठीक है सत्यम बनकर आचार्य आचार्य द्वारा कहा जाता है बाकी जो है न तो उपदेश श्रेषदया और ब्रह्म विद्या के श्रेष्ठ रूप से नहीं कहा अंग रूप से नहीं कहा ब्रह्म विद्या को मोक्ष देने के लिए वो सहकारी है इसके लिए नहीं है ब्रह्म विद्या के उत्पादक नहीं है उसके लिए कथम बताएगा ज्ञान कैसे हो उसके साधन बताने जाएंगे ना कि मोक्ष कैसे हो उसके लिए नहीं मोक्ष कैसे हो ज्ञान से होगा की जरूरत नहीं ज्ञान होने के पहले जरूरत होगा ये बतलाने ज्ञान के लिए जरूरत ना कि मोक्ष के लिए यह बतलाने के लिए एक कहा तो उक्त उपनिषद के शेष से नहीं है तब सहकारी सावधान का अभिप्राय अथवा ज्ञान के लिए तो अंग रूप से शेष माने अंग रूप से अथवा उसके सहकारी साधन जैसे दस आपको पूर्णवासी की अपेक्षा है और उसी प्रकार इसको पपोत्तम तो तो तो की अपेक्षा हो ज्ञान को मोक्ष देने के लिए तो ये दोनों ही नहीं सक रहा माने ब्रह्म विद्या सहकारी साधना का उत्तराय न ऐसा नहीं है इसके लिए नहीं है चार की टिप्पणी साधना भाग प्रधान साधना तरत्व निर्देशन होना था तो साधना तरह बोल दिया महापुरान ने निर्देश दिया ये कहा अच्छा आगे कहते हैं कि किंतु फिर क्या है ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय होता है ब्रह्म विद्या जो ज्ञान है उपनिषद जो है उपनिषद सबसे कही कही जा रही है जिसको कहा जा रहा है उसको वो ज्ञान है ब्रह्म विद्या उसकी प्राप्ति के उपाय रूप से कहा जाएगा मोक्ष के उपाय रूप से नहीं है आगे का बताया ज्ञान तो हो गया इतना ही उपनिषद बस जो कुछ हो गया हो गया आगे जो बताया जाता ज्ञान के साधन मोक्ष के साधन नहीं मोक्ष में ज्ञान के लिए अंग बने जैसे दस पुर्णवास याद स्वर्ग नहीं कब अनुयाद तैयार अंग हो थो थो तो अनुयाद तैयार अंग नहीं होगा तो दस पुर्णवास याद करने पर भी स्वर्ग नहीं होने वाला तो ऐसे भी नहीं है आगे वाले ज्ञान को अंग ज्ञान को अंगी बनाना तबोदारी अंग हो जाए तो अथवा दस जैसे ज्ञान और दोनों समुचय होकर फल में मोक्ष ऐसा नहीं ज्ञान उत्पत्ति के लिए साधन है वो बेटा ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या माने ब्रह्मकार वृत्ति उत्पन्न होना है उसके लिए साधन है तपोदमादि एक किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय के से अगला मंत्र है तस्य तपोदमा इत्यादि मंत्र है तस्य माने उसी ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद उपनिषदे उपनिषद उपनिसाद के लिए है ऐसा उपाय प्राप्ति उपाय वेद ही तरंग सह पाठे में सभी करा तप प्रवृति मरे तप आदि को वेदों के साथ रखा हुआ है किसके साथ पंक्ति का ध्यान देना सिद्धांत समझा रहे हैं पंक्ति क्या है कशि तपो दम कर्म प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी च ये भी प्रतिष्ठा के अंतर्गत है असत्य मे कह तो ये जो तप दम आदि को किसके साथ वेद के साथ रखा है वेद का ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ना है या विज्ञान के लिए पढ़ना है तो ये तपोदम आदि ज्ञान के बाद के साधन नहीं ज्ञान के पहले के साधन है तो वेद के साथ रखा हुआ सर्वांगाणी का इसके साथ है इसके वेद तो ज्ञान के लिए ही पड़ेगा ना तो ये तपोदम आदि भी उसके साथ होने से ज्ञान के लिए ही है ये यहां कर इस सह और उसके अंदर ही कहा हुआ है वेदा सर्वाण अंगाड़ी के है तो उसके साथ पढ़ने के कारण प्रपोत्मा जी से साथ पड़ेगा यह होने से क्या होगा वो ज्ञान के लिए साधन है ना कि मोक्ष के साधन नहीं हो सकता उपनिषद तो हो गया ज्ञान है उपनिषद होगा ज्ञान है उस कथन हो गया ये कह रहे हैं टिप्पणी समीकरण पांच पावन एक साथ पढ़ा गया है जहां पर तपाधि की चर्चा है उसी मंत्र में वेद की चर्चा मैं स्वाध्याय की चर्चा करती वेद की, की चर्चा करती और सारे अंगों की चर्चा उसके लिए है तो वेद आदि तो ज्ञान के पहले होगा ना तो तपादी भी पहले ही होगा यह अर्थाई न कि ज्ञान के बाद है तपस्या आदि नहीं बोलो खुद आत्मचिंतन में डूबे डूबे शरीर पार्ट उसका ये कहते भाषण आगे नहीं वेदान शिक्षा दिखाना वेद और वेद अंग के शिक्षा आदि ज्ञापन आदि शिक्षा वेरुक्तादि जितने भी हैं तो ये जो वेद के अंग है षड़ है वेदान शिक्षा शिक्षा अंगान साक्षात ब्रम्हविद्या शेषत्व साक्षात ब्रह्मविद्या के शेष अंग नहीं है शेष मैं अंग ज्ञान के अंग नहीं है वो जैसे दर्शक फल देने के लिए अनुयाग प्रयाग की अपेक्षा रखेंगे अंग है इस प्रकार ज्ञान इनकी अपेक्षा में रखेगा ये तो प्रकाश है जीवक जैसा है जीवक अपने जलने के लिए तो साधन की अपेक्षा रखेगा किंतु जलने के, के बाद घट को प्रकाश करने ते के लिए तेल बाती आदि की अपेक्षा नहीं रखता, ज्ञान ऐसा है ये कह रहे हैं नहीं वेदान शिक्षा अंगानेद और शिक्षा उसके अंग नहीं था ब्रह्म विद्या से सब तो न साक्षर ब्रह्मिद्या का अंग ब्रह्म विद्या ज्ञान ज्ञान के अंदर नहीं है मोक्ष देने के लिए अथवा तत्सारी साधन तंबा अथवा ज्ञान के सहकारी बनते हो जैसे दस के लिए सहकारी कौन ना पूर्णवास याद पूर्णवास के लिए दस यार। ऐसा भी यार तो यार यार नहीं है अनुयाद प्रयाग के समान भी नहीं होंगे और दर्शयाग के समान भी नहीं होंगे ज्ञान अपने कार्य करने के लिए अपना कार्य उसका मोक्ष मोक्ष देने के लिए इनकी अपेक्षा नहीं अपने स्वरूप प्राप्ति की अपेक्षा ठीक है टिप्पणी है आची साक्षात्म विद्याशेषत्व विद्याजनक रूप विद्याशेषत्व सत्य की फलोपकारी अंगत्व निषेध की विद्या का जनक रूप से तो है ये विद्या जनकत्व है रूप से विद्या के जनक तो हैं ये तपारी ज्ञान के साधन है किन्तु मोक्ष के साधन नहीं होती है विद्या जनकत्व रूप विद्या शेषत्व इस रूप से जनक रूप से यदि उसका अंगन होनेंगे ज्ञान का अंग मानते हैं किस रूप से उसके जनक रूप से उत्पादक रूप से कपादी को सावधान मानने पर भी फलोपकारी अंदर तो निश्चित फल के उपकारी फल क्या है ज्ञान का फल मोक्ष उसका काल नहीं चाहिए उनको ज्ञान होने के बाद इनकी आवश्यकता नहीं अपने स्वरूप के लिए तो अंग बन सकते हैं उसकी अपेक्षा रखेगा ज्ञान क्योंकि स्वरूप प्राप्ति के बाद में मोक्ष के लिए इनकी आवश्यकता नहीं यही विषय दिया साक्षात् साक्षात्म विद्या शीर्षक हम शिक्षा अंगाना न साक्षात् ब्रह्म विद्या शेषत्व ब्रह्म विद्या विशेष नहीं मानते परंपरा शुरू विद्या है किंतु अंग नहीं बनते तो ही नहीं सह पाठा तप प्रवृत्ति विद्या के अंगत्वहीन तो होने से ही नहीं तपादि जो विद्या के अंग के हीन होने से न ज्ञान विशेष नहीं है अंग नहीं है मोक्ष देने की नहीं आवश्यकता नहीं इसलिए रहित होने से साफ़ आता है। उनके साथ पढ़ा जिसको वेद में तो है विद्या की पहली अवस्था है ज्ञान की पहली अवस्था है ज्ञान काल के बाद में वेद की आवश्यकता नहीं है उसको तत्वेदा अवेधा अवधि आ जाएगी तो उसका वेद तो अवैध हो जाएंगे पूर्व अवस्था में वेद की आवश्यकता है ज्ञान के लिए विद्या अंगतव ही विद्या के ब्रह्म विद्या के अंगत्व से का हीनत्व है वो पूर्व पूर्वकालीन है वो सहपाठा तप्रवि तपादी का पढ़ा गया साथ में पढ़ा गया तपादी इसलिए विद्यांगत्तम नास्तु विद्यांगत नहीं है इसलिए विद्या काल में नहीं हो सकता कहा तोग्यता बसे न शेषिभाव सह पाठा पाठस्तुन का दिखे अब इस काल में पूर्वादी संघ उठाएगा उठा योग्यता वासे हमारा विभाग हो जाएगा जिसकी योग्यता जहां उसको लगाना पड़ेगा हाँ वेद की वहां योग्यता ने ज्ञान के उत्तर काल में उसको नहीं लेना और तपारी की योग्यता है ज्ञान के बाद भी तपारी चाहिए उसको लिया जाएगा वो तो दृष्टांत काम का मेरा दृष्टांत देगा वो मीमांसा दृष्टांत देगा तत्र योग्यता बसे वहां पर योग्यता के बच्चे शेषी भाव ज्ञान में अंगांगी भाव मानना पड़ेगा अपाधि को वेद के आवश्यकता नहीं है ज्ञान के बाद इसलिए उसको छोड़ देना बाकी जितने आवश्यकता उसको लेना चाहिए ये पूर्वाजी की शंका है जहाँ साठें साथ में पढ़ा गया इसलिए छोड़ देना एक गलत है के साथ पढ़ा गया इसलिए वेद को नहीं होगा ज्ञान के बाद वेद नहीं तो वो भी नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ काम नहीं करेगा ये शंका है जहाँ केंद्र में टिप्पणी है सह पाठस्ट अग्र गये नी छोपा पानी सह पाठे उतः छत्रोपाह प्रत्यतायुम्मा द्वंद्वात्षाता है सूत्रये द्वंदसमस में चवर्तोकारा हकारांत तो हो उससे क्या होगा? समाहार अर्थ को लेकर तत् प्रत्यय होता है छत्र और उपायन श्रद्धा और तब का आकार आएगा यह हकारांत तो है तो तच जाएगा तो उपाय आनंद हो गया न में उपहार हम ऐसा कौन होगा तो छात्रों हम का छात्रा और जूता एक साथ पड़ा गया पुनर्वादी संज्ञा करेगा छाता जूता एक साथ एक शत्र में रख दिया छत्रोपाहन तो क्या दोनों के एक सिर में लगाते हैं पैर को लगाते यथा योग्य विभाजन करता है उसी प्रकार तपराधि के साथ वेद के साथ में तपाधि आने के लिए वो तो तपादि को छोड़ देना गलत है जैसे का छत्रोपाहरण कोई बोलता हो तो ये साथ पढ़ा गया दोनों एक एक ही एक पद है द्वंद समास है छत्र उपान ऐसा विक्रण करेंगे का छत्रोपाहन ना आएगा तो दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा दोनों को सिर में लगाएगा दोनों को पैर में लगाएगा अलग अलग स्थान में विनियो करता है जहां जिसका योग्यता है वो हम उसको प्रयोग करेगा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आ, के साथ में पढ़ा गया है इसलिए तप आदमी को ज्ञान को जरूरत नहीं ऐसा थोड़ी होगा ज्ञान के लिए जरूरत है तपादी को भेद भले नजर न हो भेद पूर्वकालीन है कि ज्ञान आदि उत्तर तपादि उत्तरकालीन प्रश्न है उसका ठीक नए छत्रों का पालना हूं यदि सोहता ऐसे सात में पास होने पर एक दोनों के प्रयोग पूर्व में, में है और तबादी का प्रयोग बाद में है ऐसे अट्ठा जाना पड़ेगा बेद के साथ करने तबादी में वहां ग्रहण नहीं होंगे कहा ऐसा पूर्वाजी की शंका है उस शंका को उत्तर कल देंगे ओम आद्या शनम